श्री राघवेंद्र सुख के धाम संपूर्ण लोक को विश्राम देने वाले हैं और विश्राम व्यक्ति को मिलता है धर्म पूर्वक मर्यादित जीवन जीने में और भगवान श्री राम धर्मावतार होकर आए धर्म की प्रतिष्ठा और मर्यादित जीवन का शिक्षण मात्र उच्चारण से नहीं आचरण से दे रहे हैं इसलिए वे मर्यादा पोषण मित्रों के साथ कैसा व्यवहार इसकी झलक हम लोगों ने कल देखी अनुज सखा संग भोजन कर रही मात पिता आज्ञा ही भाइयों के साथ मित्रों के साथ कैसा व्यवहार इसीलिए भगवान श्री अवध में रहे तो अयोध्या मंगल भवन हो गए मंगल भवन अमंगल हारी भगवान जहां जहां गए वहां मंगल हो गया मंगल अयोध्या में भी हुआ और श्री राम जी के कारण जनकपुर में भी मंगल हुआ पर कब अगर श्री अवध में राम जन्म सुखमूल तो जनकपुर में मंगल मूल लगन दिन आवा क्यों मंगल भवन अमंगल हारी भगवान आ गए अरे और तो और जंगल में भी गए तो मंगल रूप भयो बन तबते कीन निवास रमापति जबते भगवान अयोध्या में रहकर तरह तरह की लीलाएं कर रहे बाल चरित हरी बहु विधि की नति अनद दासन कह दीना भगवान बड़े हुए अयोध्या में तो आनंद ही आनंद है लेकिन जंगल में विश्वा मित्र महानिज्ञान बसही भी शुभ आश्रम ज्ञानी महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अब राम जी ने के चरित्र से एक प्रेरणा मिली कि ध्यान नगर की तरफ नहीं नगर की तरफ तो रहे ही पर वनों की तरफ भी ध्यान जाना चाहिए भवनवासी तो सुखी होकर जिए पर वनवासियों का भी तो ध्यान रखें और इसीलिए भगवान एक लीला करते हैं अद्भुत लीला वन में रह रहे महात्मा विश्वामित्र जी जब विश्वामित्र जी मुनि ही नहीं महामुनि है ज्ञानी है मनन की दृष्टि से महामुनि है विचार की दृष्टि से ज्ञानी है इतने बड़े तपस्वी इतने बड़े महामुनि इतने बड़े ज्ञानी सारी विशेषता है और वे जहां रहते हैं वह स्थान भी अति उत्तम है शुभ आश्रम श्री वाल्मीकि जी ने तो इसे सिद्ध आश्रम कहा है पर श्री तुलसीदास जी शुभ आश्रम बस ही विपिन शुभ आश्रम जा और वहां यज्ञ का आयोजन करते हैं और मारी च सुबाह का डर बना रहता है यज्ञ आरंभ होते ही राक्षस आ जाते वैसे नहीं आते अच्छा कभी आपने सुना देखत जग निशाचर धहा वैसे नहीं आते यज्ञ शुरू हुआ और राक्षस आए अच्छा यह हमारे आपके सबके जीवन का अनुभव है आपका मन अभी बड़ा शांत है नहीं? कोई काम याद नहीं आ रहा है तो वह जरा माला लेकर बैठ जाइए सारे काम उसी समय याद आएंगे एक देखत जग निशाचर धावाई इसीलिए कई बार तो ऐसी हड़बड़ी होती है कि लोग माला को ऐसे छिपाकर जपते हैं और जब परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती वहाँ जाना था उनसे कहना था माला चल रही है तो पता नहीं कितनी देर लगेगी आंख बंद कर रहे हैं माला जब भी रहें तो थोड़ा देख लें कितनी और बची है तो आंख खोल के ऐसे देख ले सुबेर कितनी दूर रहें फिर शुरू कर लें ये राम कथा का सत्य तो हर युग का सत्य है हर किसी के जीवन का सत्य है देखत यज्ञ निशा जर धाव कर उपद्रव मुनि दुख पाव ही और जो मननशील व्यक्ति हैं वे तो दुखी होते ही हैं इससे कि चाह कर भी हम कर नहीं चाह पा रहे हैं कमी क्या है विश्वामित्र जी हार गए तो क्या अच्छा काम करने वाले को हार जाना चाहिए भगवान क्या आप यही चाहते है? भगवान की लीला का संकेत दूसरा है कि विश्वामित्र जी की अगर जीत हो जाती तो विश्वामित्र जी नहीं जीतते अभिमान जीत जाता है और यह अभिमान रहता कि मैं मैं और जब अभिमान जीतता है तो भगवान हार जाते हैं और जीवन में आश्रम भले ही शुभ है पर जीवन तो मंगलमय तब होगा जब अपने जीवन में अभिमान की नहीं भगवान की जीत हो तभी जीवन सुख शांति से भरेगा अभिमान नहीं भगवान की जीत विश्वामित्र जी हार गए आप कहेंगे हार अच्छी की बुरी हम हमको लगता है विश्वामित्र जी के लिए हार अच्छी है क्यों अगर हारते नहीं तो हरी याद आते नहीं हारने वालों को ही भगवान याद आते मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग हार हारे हारे को हरिना विश्वामित्र जी को एक सत्य का अनुभव हो गया कौन सा परिश्रम करे कोई कितना भी ले किन कृपा के बिना काम चलता नहीं है परिश्रम समना मिले कृपा के बिना काम चलता नहीं है परिश्रम करे हा और इसमें भगवान ने मर्यादा क्या सिखाई विश्वामित्र जी बड़े पुरुषार्थी हैं पर पुरुषार्थ बहुत कुछ है सब कुछ नहीं पुरुषार्थ की भी एक मर्यादा है और उसके बाद तो परमात्मा की कृपा से ही कार्य बनता है हम पुरुषार्थी तो हों पर अभिमानी ना हो अजय बड़ा सूक्ष्म मंत्र बताया अभिमानी ना हो स्वाभिमानी हो और स्वाभिमानी और अभिमानी में बड़ा छोटा सा अंतर है अपने में भी विशेषता देखना स्वाभिमान है अपने में भी विशेषता देखना स्वाभिमान है और अपने में ही विशेषता देखना अभिमान है विशेषता अपने में ही दिखे दूसरे में दिखे ही नहीं ये अभिमान का लक्षण अपने में भी भगवान की कृपा है कि भगवान ने दिया है विश्वामित्र जी ने भगवान की जरूरत ही नहीं समझी इसलिए अगर पुरुषार्थ सफल होता तो अभिमान जीत जाता भगवान की आवश्यकता नहीं रहती भगवान कहते हैं कि अगर अभिमान जीत जाएगा तो जीवन दुख से भर जाएगा सकल शोकदायक अभिमाना इसलिए भगवान ने विश्वामित्र जी को बचा लिया ताकि उनके जीवन में अभिमान का राज्य ना हो उनके जीवन में भगवान का राज्य हो यह हमारी मार्जा है अगर रात में चाहे ट्यूबलाइट जलाओ चाहे बल्ब और चाहे दिए ये अंधेरा कम कर सकते हैं पर रात को मिटा नहीं सकते निराशा निशा नष्ट होती न तब तक दया भानु जब तक निकलता नहीं है निराशा निशान होती न तब तक दया भानु जब तक निकलता नहीं है पुरुषों से सुना है दमित वासनाए अमित रूप ने जब अंतकरण में उपद्रव मचाती तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है अब विश्वामित्र जी तो महामुनि है ज्ञानी है इनको भगवान की क्या जरूरत ज्ञानाभिमानी सोचते हैं कि भगवान की कोई जरूरत नहीं पर विश्वामित्र जी को है क्यों अच्छा ज्ञान से आप यही तो समझेंगे कि यह जगत मृग जल के समान है इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है मायाकृत परमारथ नहीं प्रातभाषिक सत्ता है अच्छा समझ लो इससे क्या होगा बात समझ में तो आ जाएगी लेकिन मृग जैसे असत इस जगत से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 सा छलता नहीं है परिश्रम कोई कहे हमें तो गुरु जी मिल गए अब भगवान की जरूरत नहीं बात ठीक है लेकिन इतना तो सोचो गुरुदेव ने जीवन बना दिया गुरुदेव की बड़ी कृपा लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान है ही नहीं या भगवान की जरूरत नहीं है भगवान शंकराचार्य तक कहते दे, हैं देवानुग्रह हेतु कम परमात्मा की कृपा कृपा को सब महापुरुषों ने स्वीकार किया है प्रभु की कृपा परमात्मा की कृपा एक सज्जन बोले अरे हो गए परमात्मा हमारे लिए तो गुरु जी मिल गए सब कुछ मिल गया और गुरु जी भी कह रहे थे कि बस हम मिल गए किसी की जरूरत नहीं इसका यह अर्थ नहीं है कि गुरुदेव की महिमा नहीं भगवान भी गुरुदेव की महिमा रखने के लिए आए लेकिन एक मर्यादा है सबकी अज हम आपसे कहते हैं किसी गुरुजी ने आज तक ऐसा चेला बनाया जिसे पहले भगवान ने ना बनाया हो कि, किसी गुरु ने ऐसा चेला आज तक बनाया हो जिसे भगवान ने ना बनाया गुरु लोग तो बने बनाए को बनाते हैं पर पहले तो भगवान ही बनाते हैं अच्छा चलो इसे एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी बात हम लोग भिक्षा के लिए जाते हैं कभी कभी पूछते हैं क्या बना ताकि हमें जो अनुकूल होगा वो ले, ले। तो माताएं कहती हैं महाराज आज तो आलू बनाए आ अच्छा जब इनसे ये पूछो ये आलू बनाए हैं कि आलू बने बनाए हैं ये तो भगवान ने ही बनाए हां आलू का साग बनाया पर बोलने में क्या कहते आलू बनाए बैगन बनाए ये बोलने में कुछ भी कहो ऐसे तो आदमी कहता बाल बनाए बाल बनाए कि कटाए okay. बाल बन गए वो तो बने बनाए थे और नहीं तो बाल बना चुके फिर बाल बनाने वाले से कहो कि उतनी दूर खड़े हो जाओ अभी तुमने पांच रुपए लिए हम पचास देते हैं आधे इंच का एक बाल बना के बताओ तो जैसे ये कहा जाता है कि आलू बनाए इसका मतलब है कि आलू का साग बनाया लौकी का साग बनाया परवल का साग बनाया ना परवल बनाए ना लौकी बनाई ना बैगन बनाए ना आलू बनाए ये तो बने बनाए हैं और अगर भगवान ने ये आलू बैगन तो रहे ना बनाए होते तो ये भोजन बनाने वाले क्या बनाते तो बोलो इन भोजन बनाने वालों को उसे धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं कि हे प्रभु अगर आपने ये ना बनाया होता तो हम साग काहे का बनाते हैं लेकिन दूसरी बात भी है आलू बनाने वाले से की तो महिमा है ही पर साग बनाने वाले की महिमा कम नहीं है बल्कि कभी कभी तो आलू बनाने वाले से ज्यादा महिमा साग बनाने वाले की लगती है क्यों आलू से पूछो क्यों भैया बोले हम बने तो बहुत दिन के हैं भगवान ने हमें बनाए थे पर मिट्टी में सड़े पड़े थे कोई स्वाद नहीं था कोई हमारी तरफ देखता नहीं था धन्य है इस बनाने वाले की महिमा कि इसने धोकर साफ करके टुकड़े टुकड़े करके मिर्च मसाला मिलाकर इतना स्वादिष्ट और सुन बना दिया कि अब हर कोई हमारी मांग करता है हमारी प्रतिष्ठा हो गई बस यही बात है कि जैसे आलू बनाए तो बनाने वाले की महिमा पर उसमें कोई स्वाद नहीं था इसलिए साग बनाने वाले की महिमा भाई यही हम लोगों के जीवन के साथ है कि जिसने ये जन्म दिया जीवन दिया उन परमात्मा को प्रणाम लेकिन इस जीवन में कोई स्वाद नहीं था पर गुरुदेव ने ज्ञान वैराग्य भक्ति के मसाने से भरकर ऐसा स्वादिष्ट बना दिया के साधक कहता है कि परमात्मा तुम्हारी कृपा तो है लेकिन अगर गुरुदेव न मिले होते तो ये जीवन स्वादिष्ट न होता इसलिए तुम थे अधिक गुरु ही किए जाने पर इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा नहीं है परमात्मा की से अधिक गुरुदेव की महिमा है परमात्मा स्वयं कहते हैं मोहित अधिक संत करी लिखा भगवान स्वयं कहते हैं लेकिन भगवान की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता करना भी नहीं चाहिए और इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरुओं की महिमा भगवान से अधिक है इसलिए गुरुओं को चाहिए कि भगवान को बने रहने दें नहीं फिर किससे अधिक महिमा होगी संत कबीरदास जी भी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिए मिलाए पर कबीरदास जी उन गुरुदेव को स्वीकार करते हैं जो गोविंद के साथ खड़े हैं इसलिए गुरुदेव की अपनी महिमा है पर भगवान की महिमा है भाई ये सीमा है ये मर्यादाएं बताने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है और इसीलिए सदगुरु सुभाशीष पाने से पहले जलता नहीं ज्ञान दीपक भी घट में बहती न तब तक समर्पण की सरिता अहंकार जब तक की गलता नहीं है अंतिम पंक्ति है राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जग जाल सपना इसीलिए तन बदल कितने भी पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं बद पर प्रभु कभी जन का जीवन बदलता नहीं तब मुनिवर मन की विश्वामित्र जी को चिंता हुई हरि भी नरे ना निश्चर पापी तो फिर ये राक्षस मरेंगे कैसे कहा हमसे नहीं मरेंगे हमारे साथ रघुनाथ जी हो जाए तो मर भगवान हमारे साथ हो बस और हम गादी तने मन चिंता लेकिन तुरंत चली गई क्यों अब चिंता की क्या जरूरत भगवान ने अवतार ले लिया है तो मुनिमर मन कीन विचारा अरे हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता और चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों हर बात की चिंता किया करते हैं जब दिन रात वे हर बात की चिंता